त्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान तीन सौ उन्नीस भारतीय मनोविज्ञान के मूल बिंदु भारतीय मनोविज्ञान का पश्चिमी मनोविज्ञान के मुख्य अंतर यह है कि जहाँ प्रथम मन के निग्रह को स्वीकार करता है और उसकी प्रणालियां निर्देशित करता है वहाँ दूसरा मनोजय को स्वीकार ही नहीं करता इसका प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी मनोविज्ञान के मन के ऊपर और किसी तत्व को स्वीकार नहीं किया वह मन को ही सब कुछ समझता है जबकि भारतीय मनोविज्ञान ने मन को जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में एक साधन के रूप में स्वीकार किया है उसकी दृष्टि में मन आत्मा के हाथों में एक यंत्र है जब तक मन अपने आप को स्वतंत्र मानता है तभी तक मनुष्य तनावों दुश्चिंताओं संवेदों आदि का शिकार होता है पर जब उसे यह प्रतीत करा प्रतीत करा दी जाती है कि वह स्वतंत्र नहीं है उसके पीछे जो आत्मसत्ता विद्यमान है वही उसकी चेतना और स्फूर्ति का स्रोत है तथा उस आत्मसत्ता की चेतना से अलग होकर वह शून्य ही है तब उसे अपने स्वरूप का बोध होता है और वह इंद्रियों से अपना नाता तोड़कर आत्मा से जोड़ता है मन को ऐसी प्रतीत कराने की जो प्रक्रिया है उसे योग साधन कहकर पुकारा गया है जब मन की बंधकता दूर होती है तब वही मोक्ष की अवस्था कही जाती है मन तब मानो पूर्णतः शुद्ध हो आत्मा से तद्रूप हो जाता है भारतीय मनोविज्ञान ने इसे मनोनाश या मनोलय कहकर पुकारा है मैत्रोपनिषद कहता है मन एवं मनुष्याण कारणम बंध मोक्षो बंधाया विषयासंगी मोक्षे निर्विषयम स्मृतम मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है जब वह इंद्रियों से जुड़कर विषयों में आसक्त होता है तब बंधन का हेतु बनता है और जब निर्विषय हो जाता है तब मोक्ष का इस मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए मुंडकोपनिषद कहता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया चास्कर्माणि तस्मि दृष्टि परावरे उस परमात्म तत्व परावर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि छूट जाती है सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं भारतीय मनोविज्ञान के दृष्टि में यही व्यक्तित्व की समग्रता इंटरग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी है तीन सौ बीस पश्चिमी मनोविज्ञान की चिंतन शैली पर पाश्चात्य मनोविज्ञान को यह स्वीकार्य नहीं है वह मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस के जरिए मन की ग्रंथियों को खोलने का उपक्रम करता है सिंगमन फ्रायड आधुनिक मनोविज्ञान के विशेषकर पाश्चात्य मनोविश्लेषक के जनक कहे जाते हैं उन्होंने मनोरोग चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और पाश्चात्य मनोविज्ञान को उनकी देन अपूर्व है उनके अनुसार यौन आवेग लिबिडो ही मनुष्य को कि समस्त क्रियाओं का मूल उत्स है हम सामान्यतः यौन शब्द को जिस अर्थ में समझते हैं का अर्थ उससे व्यापक है। मनुष्य वृत्ति प्लीजर प्रिंसिपल के द्वारा प्रचारित होता है लिबिडो इस सुख संवेदना की मुख्य प्रेरक वृत्ति है यह वृत्ति मनुष्य के अचेतन अनकॉन्शियस मन में छिपी रहती है यह जीवन प्रवृत्तिरोपन्न ऊर्जा है, जो सर्जनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति को जीवन के वांछित लक्ष्य की की ओर बढ़ने प्रेरणा देती है। है। मन का यह तो गत्यात्मक पक्ष है। ने उसके तीन भाग किए हैं इड, और सुपर ईगो एक ही परिस्थिति में हमारे मन में अलग अलग विचार उठते हैं ऐसा लगता है मानो हमारे भीतर से अनेक व्यक्तियों की आवाजें आ रही है उदाहरणात एक लड़का अपने सहपाठी के पास एक सुंदर कलम देखता है भीतर से कोई एकदम बोल उठता है इस कलम को चुरा लो इतने में दूसरी आवाज आती है कोई देख लेगा तो और जब लड़का दंड से बचने का उपाय सोचने लगता है तो एक तीसरी आवाज बोल उठती है सावधान ध्यान रखो चोरी करना पाप है इन तीनों आवाज़ों को क्रमशः ईद ईगो और सुपर ईगो की आवाज़ कहा जा सकता है ईद का कार्य क्षेत्र अचेतन मन है और शेष दोनों का चेतन कॉन्शियस मन लिबिडो वासना की एक लहर पैदा करता है और ईद वासना के उस संवेग को पूर्णता के लिए ईगो के पास भेज देता है यदि ईगो उसे उचित नहीं मांगता तो वापस ईद के पास भेज देता है और वहाँ वह संवेग जाकर दमित हो जाता है यदि ईगो के सेंसर की कैची से वह संवेग बच गया तो वह सुपर ईगो के पास भेजा जाता है वहाँ सुपर ईगो नैतिक और सामाजिक मानदंडों के आधार पर उस संवेग के औचित्य का परीक्षण करता है यदि सुपर ईगो ने उसे उचित नहीं माना तो वह पुनः ईद के पास अचेतन में ठेल दिया जाता है जहां जाकर वह दमित हो जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में ईद ईगो और सुपर ईगो का तालमेल होता है उसका व्यक्तित्व समग्रता को प्राप्त होता है पर अधिकांशतः इन तीनों में विरोध रहता है और फलस्वरूप वासनाओं के संवेग अचेतन में जाकर निरंतर दमित होते रहते हैं परिणाम यह होता है कि ऐसे दमित संवेग मिलकर मन में कुंठा या ग्रंथि का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति के जीवन में मनस्ताप न्यूरोसिस को जन्म देती है ऐसे कुंठाओं के फलस्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व खंडित होने लगता है और वह विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से आक्रांत हो जाता है समाज या पुलिस के भय से वह अपने मन में उठने वाली वासनाओं को तृप्त नहीं कर पाता उन्हें वह बलपूर्वक दबाता रहता है पर जब वह सो जाता है तब यही वासनाएँ स्वप्न में अपनी पूर्ति ढूंढती है स्वप्न मन की वह अवस्था है जहाँ चेतन मन का नियंत्रण नहीं रहता इसे फ्राइड ने सबकॉन्शियस अवचेतन कहकर संबोधित किया है इस प्रकार वे मन की तीन अवस्थाएं मानते हैं चेतन अवचेतन और, और अचेतन फ्राइड ने यह भी बतलाया कि मनुष्य के रोगों का अस्सी प्रतिशत मन से संबंधित होता है और इसलिए मात्र शरीर की चिकित्सा करने से रोग दूर नहीं हो पाते जब तक मन की चिकित्सा नहीं होगी तब तक रोग दूर नहीं होगा और मन की चिकित्सा करने के लिए उसके रोग को पकड़ना होगा रोग के कारण को जानना होगा रोग के कारण को जानने के लिए रोगी के अचेतन में झांकना होगा इसके लिए उन्होंने सम्मोहन विधि का प्रयोग कर रोगी के चेतन मन को सुला दिया और उसके अचेतन को जगा दिया इस प्रकार रोग के कारण को पकड़ने में वे समर्थ हुए उन्होंने देखा कि रोग के मूल में रोगी की दमित भावनाएं थी जिन्होंने मनोग्रंथ का रूप धारण कर लिया था इस प्रकार फ्रायड ने मनोचिकित्सा को जन्म दिया जिसके कारण वे शीघ्र ही विश्व में छा गए